उस सेल बुरा आदमी एक वक्त की बात है मुवार के शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था मिस्टर रे और उसके नाम के उलट उसकी शख्सियत में कोई भी उजाले की किरण नहीं थी वो छोटी-छोटी बात के लिए शिकायत करता और अपने आसपास सभी पर इल्जाम लगाता। उन सब चीजों के लिए जो चीजें उसकी जिंदगी में नागवार गुजरतीं। एक दिन जब वो अपने घर से निकल रहा था, बाग में सेहर करने के लिए, उसने अपनी हमसाई को सुना, बुजुर्ग मिसेस काइल को अपने कुत्ते पर चीक रही थी और � हमेशा छींकती चिल्लाती रहती हो तुम्हारे इस शोर की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता गुस्से में मिस्टर रे अपने घर से निकले पार्क में जाने के लिए जब वो पार्क में पहुंचे वो अपनी पसंदीदा बेंच की तरफ चल कर गए और अपना अखबार निकाला अपनी दबी सांस में बड़बड़ाते हुए उन्होंने उसे معاف کیجئے گا جب اس نے اخبار نیچے کیا تو اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو پایا جو اس کے سامنے کھڑا تھا جس کا نام تھا ٹیم معاف کرنا جناب کیا آپ مجھ سے کچھ کوکیز خریدنے کی مہربانی کریں گے میری بات سنو لڑکے میرا پہلے سے ہی دن خراب چل رہا ہے مہربانی کر کے اسے بتر مت بناو حضور بس ایک ڈبا لے لیجیے نا मुझे एक भी कुकीज नहीं चाहिए दफा हो जाओ यहां से छोटा टिम भाग गया मिस्टर री बेंच से उठा और फव्वारे की तरफ गया मुझ जैसे और ज्यादा लोग क्यों नहीं हैं वो सब के सब इतना गुस्सा क्यों दिलाते हैं मुझे तभी फव्वारे के पीछे से एक नौजवान जो सफेद कपड़े पहना था निकला और उसकी खुद अपने लिए एक पल भी नसीब क्यों नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा है खामोश हो जाइए मिस्टर रे मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो मैं एहसास का फरिश्ता हूं आप मुझे एएनजी कह सकते हैं किसका का फरिश्ता क्या तुम पड़ोस के ड्रामा कंपनी से हो मेरी नजरों से दूर हो जाओ वह आदमी सच मुझे एक फरिश्ता था और खुद को साबित करने के लिए उसने अपने अंगुलियां चटकाई और हवा में एक खूबसूरत चांदी के जूतों की जोड़ी नुमाया हो गई। मिस्टर रेस सकते में आ गए। अरे अरे ये क्या? या खुदा तुम तो एक फरिश्ता हो। हाँ बेशक मैं हूँ और जैसा कि मैंने कहा मैं यहाँ � जब भी आप किसी पर गुस्सा हों और लगे उन्हें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था तो इन्हें पहन लीजिएगा उसी पल ये जूते आपको उस शख्स की जिंदगी में लेकर जाएंगे और आपको उसी की जगह पर रख देंगे अगर आपने अक्लमंदी से काम किया तो आपको सोने चांदी और हीरों का इनाम मिलेगा दूसरे लफ्जों में इन जूतों की मदद से आप किसी और की जिंदगी जी सकते हैं सोनी चांदी और हीरों के ख्याल ने उसे ललचा दिया और उसने फौरन ये कबूल कर लिया पर ये याद रखिएगा अगर किसी भी मुकाम पर आपको एहसास हो कि आपकी गलती थी तो ये जूते आपको आपके रूप में लेकर आएंगे मैं हूँ जिसकी गलती हो हो ही नहीं सकता तो फिर ठीक है ये कहकर परिश्रिता गायब हो गया मिस्टर रेनी जूते उठाए और घर गए अगले दिन जब उनकी जाकुली उन्होंने अपनी हमसाई � Oh, خدا کے لیے مجھے گھر صاف کرنے دو اس کو چلاتے سن کر مسٹر ریب بہتا غصے میں آگئے اور انہی چاندی کی جوتوں کی جوڑی کے بارے میں یاد آیا انہوں نے اسے فوراً پہن لیا اور جیسے ہی انہوں نے آخری پھیتا باندھا ان کی جاگ میسیس قائل کے گھر میں کھلی واہ یہ چیز है مچ کام کرتی ہے تب یہ کتا اس کے ساتھ کھیلنے لگا اتر جاؤ مجھ سے खुद को कुत्ते से आजाद करके वो सीधे किचन में गई ओ मुझे बहुत भूख लगी है चलो देखते हैं बुढ़िया के पास क्या है उसे बीन्स का एक थैला मिला ओ बीन्स मजेदार मैं इसे फौरन पकाऊंगी जब उसने बीन्स को एक कटोरी में डाला उन्हें महसूस हुआ कि कुत्ता उनकी ड्रेस खींच रहा है क्या, क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। पर कुत्ता नहीं सुन रहा था। वो उनका ड्रेस पकड़े रहा। अचानक बीन्स का पूरा कटोरा उनके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। इसने उन्हें बहुत नाराज कर दिया और वो जोर से चिल्लाई। तुम मुझे खाना क्यों नहीं बनाने दे रहे? खुदा के लिए मुझे कुछ पकाने दो। तुम जाओ। क्या तुम ये बंद करोगी बुढ़िया? हमेशा चीखती चिल्लाती रहती हो। तुम्हारे इस शोर की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता। उसकी आंखें ये जानकर फैल गई और एक ही सेकंड में मिस्टर रे अपने घर में वापस आ पहुंचा था। एक आंसू की बूंद उसकी आंख से गिरी। उसने फौरन ही उसे पोंछ डाला। नहीं ये कहकर वो अपने घर से निकल गया बिना ये जाने कि उन्होंने अभी भी चांदी के जूतों की जोड़ी पहनी है। जब वो पार्क में पहुंचा, वो अपने पहले वाली जगह पर बैठा और अखबार खोला। जब उसने छोटे टिम की आवाज दोबारा सुनी, माफ़ कीजिए हुजूर, मेहरबानी करके आज कुकीज़ का एक डिब्बा ले लीजि� اس نے اپنی آنکھیں کھولی اسے ایک خاتون دکھی جو بہت پیلی دکھ رہی تھی باہر جاؤ اور کوکیز بیچو میرے بچے میں آج بھی کام پر نہیں جا پاؤں اس نے کچھ نہیں کہا پر اس کی طرف گھورتے ہوئے لیٹ آ رہا جلدی کرو اور مہربانی کر کافی تعداد میں کوکیز بیچنا تاکہ آج ہم مکان مالک کہو پیسے دے سکے پرنا ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اس پر اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلا کیونکہ وہ جان گیا کہ پھر سے خطاوار وہی تھا۔ ایک سیکنڈ می پارک میں واپس آ گیا تھا اور بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کانپا جب اس کے پر آنسو بہ نکلے۔ اس نے دیکھا چھوٹا ٹم دور چلا جا رہا ہے اپنا سر نیچے لٹکا کر۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ ए नन्हे बच्चे रुको। जब टिंप मोड़ा मिस्टर रे उसके पास दौड़े गए और नीचे झुककर उसे गले लगाया। मुझे बहुत अफसोस है नन्हे बच्चे। कोई बात नहीं आपको कुकीज़ पसंद नहीं है ना? ओ बकवास मुझे कुकीज़ बहुत पसंद हैं। मुझे वो सब दे दो जो तुम्हारे पास है और मैं तुम्हें उसके बदले म होश होकर छोटे टीम ने उनका गाल चूमा और जो की कुकीज उनके पास थी उन्हीं दे दी उसी दिन मिस्टर रे मिसेस काइल के घर गए और वो सारी कुकीज दे दी ओ इसकी क्या जरूरत थी ओ खैर चलो ये कह लें कि मैं एक अच्छा पड़ोसी नहीं था और ये मेरा तरीका है माफी मांगने का तुम बहुत रहमदिल हो ओह ये तो बस शुरुआत है। इस तरह मिस्टर रिया घुसल आदमी से एक बहुत ही रहमदिल और दरयादिल इंसान बनते चले गए। फिर वे इसके बाद कभी किसी पर नहीं चिल्लाएं। टीम और वो जिगरी दोस्त बन गए और जहां तक जूतों की जोड़ी का सवाल है, खैर उसने उन्हें ठीक वहीं रख दिया अपनी बैठक में इस बात की याद दिलाने के लिए कि रहम दिल होना बेहद अहम होता है और किसी और का फैसला करने से पहले हमें खुद को उनके हालात में ढालना चाहिए